भोगकालीन असाधारण विक्रिया जो ना विक्रिया होती है पुरुष में वही भोग सच अग्नि आदय है तत्कालीन नियमित विक्रिया नग्नि आदि के साथ आपने जो दिया, फिर अग्नि में भी भोग हो जाएगा यह कहा था ना अग्नि आदि में भी तो आ जाएगी आपत्ति होगी क्योंकि अग्निवी में हमेशा जब जब चलते तब तक नियम नियमित कोई क्रिया नहीं होती है प्रदान प्रसंगा है। और प्रधान के साथ वैसा ही है ऐसा कहते हो में कोई दोष नहीं है क्योंकि पुरुष में भी भोक्तृत्व नहीं मानेंगे प्रधान और पुरुष दोनों में एक साथ भोक्तृत्व तो आ जाता है ऐसा मानता तब भी व्यवस्था नहीं बनेगी सिद्धांत ये न प्रधान से पार्थ निपते है तो तुम्हारा सिद्धांत ही भंग हो गया कि आपका सिद्धांत है प्रधान पुरुष को भोग देता है और अब आप कह रहे हो प्रधान दोनों मिलके भोक्ता बनते हैं दोनों मिलकर बनते हैं मतलब क्या एक दूसरे के परस्पर सहयोग हो गया ना एक तरफ है नहीं पहले आपने देता है भोग देने के लिए। और अब आप नहीं, दोनों मिलकर भोग देगा मिल मतलब क्या हुआ दोनों बराबर हो गया उस भोग के प्रति यह उसके लिए ही है ये बात से दंड नहीं रहा अरे प्रधान का पार्थित तो, पर मे पुरुष के लिए परार्थ था जो थी वो भंग हो गई प्रधान से पारार्थ अनुपत्य है यह सबसे बड़ा दोष यह हो जाएगा और दूसरा नहीं भोक्त गुण प्रधान भाव यही भी नहीं कह सकते हो तुम इसमें पुरुष प्रधान है मुख्य है और प्रधान नाम का जो चीज है प्रकृति वो गौण है ऐसा गौण प्रधान भाव भी नहीं कर सकते क्योंकि तो दोनों के दोनों जब पुरुष और प्रधान दोनों के दोनों भोक्ता जब है तो इतने गुण प्रधान भाव न उपदते उनका आपस में एक बड़ा मुख्य हो जाए दूसरा गौण हो जाए यह व्यवस्था आप नहीं दे सकते जैसे प्रकाश और इतरे इतरे प्रकाश दो प्रकाश है यह प्रकाश उसको प्रकाशित कर रहा है और वह प्रकाश पहले बार कर रहा है उसमें एक मुख्य हो गया दूसरा गौण हो गया ऐसी व्यवस्था नहीं होती है क्यों आंधी में देखो भोक्ताई शेषी भोगश्य शेषा पे नस्या कि हमेशा भोक्ता अंगी होता है और भोग उसका और अंगी और अंग है शेषी तो शेष शेषी भाव भी खत्म हो गया इसी को लेकर सिद्धांत ने प्रदान से भोग सतुण प्रधान चेत रूपेण प्रणत प्रकृति देव धर्म तस्या न तस्य से लेकिन भोग जो है वास्तव में क्या है चित्त का धर्म का, बुद्दी। बुद्दी का, है भोग। और भोग प्रकृति का है उस रूप से परिणत प्रकृति का ही धर्म है उसे विक्रिया हो सकती है पुरुष विक्रिया होगी नहीं तस्विक्वात भोगा से भोग प्रसंग है ऐसा कहने से पुरुष को फिर भोग नहीं मिलेगा ऐसा नहीं भोग कहीं भी हो लेकिन उसका अभिमान आपने कर लिया तो आप उसका भोगता जैसा कोई गाली दे रहा है देने से क्या फर्क पड़ता यदि आप उसको मान ले मेरे को दे रहा है तब ना आपको लगेगा आपने तो नहीं लगता उसी प्रकार से भोग प्रकृति में हो रही है बुद्धि तत्व में लेकिन उसको कह रहे मेरा है या भोग ऐसे ग्रहण कर लेता है तो पुरुष भोक्ता हो जाता है इसलिए पुरुष को भोग नहीं मिलेगा ऐसे तो चित्तृत्व चित्त में जो, जो चैतन का प्रतिबिंब पड़ा प्रतिबिंब पड़ने से भोग का प्रकाशन हुआ वो जो प्रतिबिंब डाला चेतन बुद्धि में और उस भोग को प्रकाशित कर दिया इतने से ही उस आप्ता में भोगतृत्व आ जाता है अतएव दोनों में भोगतृत्व भोग विक्रिया प्रकृति में है विक्रिया के वजह से भोग हो गई प्रकृति और उस चैतन्य ने उसे प्रतिमा डाल करके प्रकाशन करते हुए तद्वारा तो मेरा भोग कर ग्रहण किया अतः भोक्तृत्व पुरुष में भी आ गया तब तो प्रकृति भोक्तृत्व पुरुष भोक्तृत्व दोनों में है भले ही भोग विक्रिया प्रकृति में है उसका प्रकाशकर्तृत्व कहा आ गया प्रकाशन कौन किया चैतन्य ने प्रकाशक न चैतन्य आत्मा में और जब में ऐसा विक्रिया नहीं दे सकते एकमात्र स काम है परार्थ है भोग मोक्ष देना बंद मोक्ष देना ही सकाम परार्थता जो थी वो खत्म हो गई क्यों क्योंकि अन्योन्यार्थता सिद्ध हो गया परार्थता भंग हो गया और अन्योन सिद्ध हुआ यदि नहीं प्रकाशन नहीं होता भोग भोग भोग का का तो इस प्रकृति में हो रही हुई प्रयोजन कुछ नहीं रहा किसको जब तक चेतन का प्रतिम नहीं पड़ेगा वह भोग, भोग को स्वीकार नहीं करेगा भोग उसमें आने वाला है ही नहीं इसे एक भोग जिसको देगी यदि वो न स्वीकार करे तो आपका जो सिद्धांत है प्रकृति हमेशा पुरुष भोग देती रहती है या मोक्ष देती है, है, हैंग चेत पुरुष से चेतन प्रतिमोदयो अभिक्रिय से पुरुष दूसरा पक्ष बुला रहे भोग धर्मवादी कौन है सप्त प्रधान जो सत्व प्रधान जिसमें किसमें होता है है बुद्धि में में में मन रजोगुण और बाकी चीजों होता इसलिए सत्व का कार्य बुद्धि यदि मन सत्व का कार्य मानते हैं तो यदि अंतकरण है।, है? है उसका उत्कृष्ट कौन है बुद्धि मन के अपेक्षा से उसको ले रहे चेतसी कैसी है वो सप्तांगिनी चेतसी भोगी धर्म से विशिष्ट सत्व है अधिक जिसमें प्रधान है जिसमें ऐसा जो चैत चेत, चेत बुद्धि तो पुरुष का जो चैतन्य उदय चैतन्य प्रतिबंध का यही भोक्तृत्व है ये भी नहीं हो सकता पुरुष से विशेषा भाव है भोक्तृत्व कल्परा आनंद क्या यही समस्या होगी उसमें लेकिन पुरुष में कोई फर्क पड़ता कि नहीं पूछ रहे हैं वेदांति मान लो प्रतिम्ब सूर्य का प्रतिम दर्पण पे पड़ गया उतने से सूर्य में उस दर्पण दर्पण पड़ा प्रतिम को अभिमान होगा विक्रिया होगी, नहीं होगी इसी प्रकार से आत्मा जो चैतन्य का प्रतिम कहा पड़ा बुद्धि ने, बुद्धि में भोग हो रहा है विक्रिया हो रही है उसको उसने प्रकाशित कर दिया प्रतिम डाल दिया वहां पर उतने ही साहब ने कहा पुरुष भोग तृत्वाएगा संविधान धीरे नहीं हो सकता प्रकाशन करके वहाँ प्रतिमा डालने मात्र से किसी भी प्रकार का कोई फरक कोई विशेषता पुरुष में आएगा यदि पुरुष में कोई स्वरूप में या किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ रहा है उसे भोक्तृत्व आप नहीं मान सकते और अंतर पड़ेगा फिर सूर्य के समान ये सूर्य सबको प्रकाशन कर रहा है सब में उसका प्रतिमा पड़ रहा है फिर सूर्य पर कोई असर उसका नहीं है किसी भी प्रकार का विशेषता विक्रिया या फर्क पड़ता नहीं है उसी प्रकार आपका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे उसका प्रति बुद्धि में पड़े या न पड़े भोग विशिष्ट बुद्धि में चेतन का प्रति पढ़े या न पड़े आपका में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और जब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर भोक्तृत्व तो कर्तृत्व तो कोई धर्म को नहीं माना जा सकता है पुरुषों से विशेषा भाव है पुरुष के अंदर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा है तब तो वहां भोक्तृत्व तो कल्पना करना व्यर्थ ही है भोग रूपचित अनर्थ पुरुष से सदा निर्विशेषता पुरुष से कहते फिर भी पुरुष के अंदर कोई अनर्थ नहीं है स्वकीय शास्त्र प्रणयन च भोग धर्म वाले सत्गुण प्रधान चित्त में चेतन के प्रति क्यों, क्यों नहीं हो सकता यदि सदा निर्विशेष होने के कारण पुरुष भोग रूप अनर्थ ही नहीं है ऐसा कहता है कौन सांगिक सांख्य में भोग का न होने से भोग रूप अनर्थ पुरुष के अंदर नहीं भोग रूप अनर्थ पुरुष से नास्ती छेद क्यों सदा निर्विशेष अर्थात पुरुष से सदा निर्विशेष है तब फिर सिद्धांत ही कहेगा जब वह भोग नहीं है पुरुष में अर्थात तो बंधन नहीं है फिर सारा सांख्य दर्शन किस लिए बनाया हमने किसलिए बनाया ना यदि भोग और बंधन है नहीं है भोग से दुख मिलेगा सुख दुख साक्षात भोग है निवारण करना है ये मोक्ष है है पुरुष पुरुष को को भोग भोग नहीं मिल रहा स्वीकार नहीं कर रहा है इस भोक्तृत्व के डर अभी पहला अपने भोक्तृत्व माना था पुरुष में हमने खंडन कर दिया उस भय से आपने क्या बोल दिया कि उसके अंदर भोग भी नहीं होगा पुरुष भोग भी नहीं स्वीकार करता है तो भोगतृत्व नहीं उसके अंदर यदि भोगतृत्व नहीं है कुछ भी नहीं है फिर तुम्हारा के दर्शन उस पुरुष में क्या करेगा मोक्ष देने के लिए वो तो सदा निर्विशेषा निर्विशेष होने के नाते उस के अंदर भोग नहीं है यदि ऐसा कहोगे तो सिद्धांत कस्य मोक्ष साधन शास्त्र प्रणिय दे किसको हटाने के लिए जब उसे भोग नहीं बंधन नहीं दुख नहीं कुछ नहीं पुरुष में सदा निरा निर्विशेष निष्कल निष्क्रिय निर्वय स्वरूप वाला है वो तो उस आत्मा में मोक्ष प्रदान करने उस आत्मा को मोक्ष दिलाना चाहते हो अब ये नहीं ना अनंत में हर एक पुरुष को मुक्ति दिलाने के लिए आपने शास्त्र क्यों बनाया फिर यदि मुक्त है ही ऑलरेडी वो कस्य अपनेरणा किसके भोग दुख संसार है बंधन आदि का अपनयन करने के लिए मोक्ष सा प्रणयन किया है तो पूर्व पक्ष कहता है अरे आपके जैसे हम भी मानेंगे ना अविद्या अनर्थ अप्रय सात प्रणम छेद अविद्या से अत्यारोपित जो अनर्थ है उसका अपहरयन करने लिए हमने सात प्रणयन किया है फिर तो तुम में और हमें अंतर क्या रह गया पुरुष के स्वरूप में हमारा तुम्हें स्वरूप में तो कोई अंतर नहीं। प्रदान न परमार्थम सद वस्तंत्र इति इतनी कल्पना आगो बाह निर् आदर्तव्या सांख्य के द्वारा करते करते वो वेदांत में आ गया और का विद्या से अध्यारोपित मोहबंधन को दूर करने के लिए शास्त्र जरूरत है यदि तुम सांख्य वाली होकर के इस बात को कह रहे हो फिर तुम पूरा तुम्हारे दर्शन ही व्यर्थ है क्योंकि तुमने जब पहले रटा था क्या रटा था वह परमार्थ था पुरुषो भोक्त न करता पुरुष में भोक्तृत्व नहीं और प्रधान कर्तृव न भोक्तृ भोगता नहीं और परमार्थ सद्रम इतना ही नहीं वह प्रधान नाम को वस्तु तो पुरुष से भिन्न परमार्थ तो सत्य वस्तु है ऐसा द्वैता प्रमाना पुरुष भी सत्य है प्रकृति भी सत्य है माया के समान मिथ्या नहीं, दोनों सत्य है। और एक भोगता ही है, करदानी दूसरा करता ही भोगदानी ये जो तुम्हारा सिद्धांत है और पुरुष की अनंतता यं कल्पना आपकी जो सारी कल्पना आगम यदि अविद्या अध्यारोपित मानोगे आगमानुसार तुम शास्त्र करते करते वेदांत को स्वीकार करते वे कह दिया अविद्या अध्यारोपित है सकल अनुरुष में ये अयन स्वीकार करोगे ये सारी बातें जो तुमने कल्पना कर बैठा है ये श्रुति विरुद्ध व्यर्था निर्तुका च तुम्हारे सारा अनुमान अपना हो जाता है क्ष उनके द्वारा एदार सिद्धांतों का आधार करना नहीं चाहिए तब वो कहते ठीक है हमारे द्वारा स्वीकृत सारा मत सारा सिद्धांत गलत है कोई बात नहीं लेकिन आप अपने दर्शन में क्या व्यवस्था करोगे अपने दर्शन में वेदांत दर्शन में आपके यहां आत्मा एक है और अविद्या अध्यारोपित मान लिया जाए उसके अंदर संसार बंधन सब कुछ दुख वगैरह तुम्हें हटाएंगे कैसे आप क्योंकि आगे एक ही आत्मा है दूसरा कोई चीज तो है नहीं कोई साधन भी नहीं किसे निकाला जाए दर्पण अकेला बैठा है दर्पण में धूल पड़ गया अब दर्पण अपने पर चढ़ाओ धूल को खुद कैसे निकालेगा खुद निकाल सकता है क्या निकालते तो कोई दूसरा ना निकालने वाले कोई साधन होती कोई कपड़ा वगैरह रखेगा पोछेगा वैसे ना अनेक कारकों की अपेक्षा होती है मल को दूर करने आरोप को दूर करने और आप एक जब आत्मा है आपके वेदांत शास्त्र करेगा कौन सफाई करेगा प्रय आदि आनंद नेदांति पर दोष दिया परंतु एकत्व मानने पर भी शास्त्र रचना आदि व्यर्थ हो जाएगा कथिन नहीं हो न अभावात कर दिया यह दोषापादन अभाव वास्तव में हम वहां दोष को भी नहीं मानते हैं आत्मा में न गुण है न दोष है हमें वहां दोष का अपनायन भी नहीं करना है हमें ये दोष होता तो दूर करे ना है कि नहीं दोष हो तो हटाना पड़ेगा दोष ही नहीं है वहां पर हम तो आत्मा में दोष थोड़ी मान रहे हैं वेदांति जो कुछ भी समस्या तुम्हारी अंतकरण में है जिसको बंधन महसूस होता है जिसको ये संसार दिखाई दे रहा है उसके अंतकरण में मल है हम कहे वो मल को दूर करो तुमको आत्मा का हो जाएगा हम ये नहीं करेंगे आत्मा की सफाई करो आत्मा सफा, में मल चढ़ गया आत्मा में हो गया ये तो अज्ञानी को समझाने के लिए अध्यारोप निष्प कह देते हैं वास्तव में आत्मा अध्यारोप है वाद करना है जो कुछ भी है तुम्हारे अध्यास में है तुम्हारे अपने अंतकरण में सब त्रादिश तत्फलार्थ शूज शास्त्र से प्रणयन अनर्थगम सार्थक वा विकल्प न्यात्वाद की व्याख्या कर रहे हैं दोषापादा वास्तव में आमगिरी देखो विकल्प उठाकर जवाब दे रहे हैं एकत्व निश्चय वाला व्यक्ति के प्रति ये तुम अन्य दोष दे रहे हो शास्त्र व्यर्थ है मैंने जिसने ब्रह्म का अनुभव कर लिया अहम गई और एकत्तु का कर रहा है, एक में अनुभूति कर रहा है ऐसे व्यक्ति के लिए तुम कह रहे हो शास्त्र व्यर्थ है अथवा प्रीतम प्रतिभा अभी जीव ब्रमत्व का अनुभव नहीं किया ऐसे अज्ञानी के लिए तुम कह रहे हो शास्त्र व्यर्थ है कदे पहला पक्ष यदि है तो शास्त्र अर्थ हम भी मान लेंगे ब्रह्म ज्ञानी के लिए शास्त्र की जरूरत नहीं तो ब्रह्मानुभूति हो गई उसके बाद क्या है तुम नास्त्र कहा उसके लिए तुम कह रहे हो शास्त्र तो बिल्कुल हमें भी स्वीकार ब्रह्म ज्ञानी के लिए शास्त्र है क्योंकि कहा नृत्व यतु, से सर्व आते भूत तथा तो के न कम के न कम विजानिया इत्यादि अनेको श्रुति स्मृति प्रमाण और अज्ञानी जैसे से कहोगे वहां तो मानेंगे जरूर अज्ञानी के लिए तो शास्त्र जरूरी है शास्त्र का प्रणेता भी है साधन है सब कुछ उसके लिए जरूरी सत्शी शास्त्र प्रणेदिशु तत्फला शास्त्र से प्रणयम अन्तकम साधक वाइटना शास्त्र के प्रणेता आदि होते और उसे कह फलों के अर्थी होते तो शास्त्र का प्रणयन का अनर्थक है यह विकल्प न उचित होता नहीं आत्मकत्व शास्त्र प्रणिताद आत्मा के एकत्व जब स्वीकार कर ले तो वह अनुभूति जो कर लिया आदमी ने उसके दृष्टिकोण में शास्त्र प्रणित आदि है ही नहीं आत्म एक शास्त्र प्रणित्रादे न तो भिन्ना हाँ उस ज्ञानी से भिन्न कोई भी जी नाम शक्ति नहीं रह जाता है तदा भावे जब उसका भाव हो गया का तो ये विकल्प जो उठा रहे हो शास्त्र किसके लिए है दूर कैसे होएगा कहा बंधन है ये सारा प्रश्न ही खत्म हो जाता है अभिवगत आत्मिक प्रमाणार्तावता आत्मिक्षता और आत्मिक जाने पर तो शास्त्र प्रणेता तो बनता ही नहीं इसके अलावा अतिरिक्त यह भी बात है आत्मिक मान लेने पर अनुभूति नहीं हुई मान लेने पर ही बहुत सारे झंझट खत्म हो जाता है मान लिया आपने आसित्य उपलब्ध मान लो श्रद्ध्रद्धा करो कर भले ही आज आप को तो अनुभव में नहीं आ रहा है लेकिन कभी ना कभी अनुभव जरूर होएगा। इसे तरक मत करो शास्त्र जो कह रहा है उसके विरुद्ध में उल्टा दिमाग मत लाओ इसलिए कहते हैं कि भाई इसके आत्मे का तो मान लेने पर जिस आप निश्चय करने वाले तुमने उस एकत्व के प्रतिपाद शास्त्र की अर्थवत्ता स्वीकार कर ही ली है जो शास्त्र प्रदान कर रहे हैं एकत्व को स्वीकार कर लिया तो एकत्व को प्रतिपादन शास्त्रों का अपने स्वीकार कर लिया ना इसका मतलब क्या हुआ उतने हिस्से में सार्थक हो गया युक्ति है देखो अब युवक आपते प्रमाणार्थ को स्वीकार कर लिया प्रमाण की शास्त्रों की अर्थवत्ता भी आपने स्वीकार कर लिया है एकत्र जो आप आत्व को स्वीकार कर रहे हैं तो स्वीकार कर लेने उस शास्त्र के न प्रमाण में उस शास्त्र के जो पदार्थ एकत्र पदार्थ उसको भी आपने स्वीकार कर लिया है आह और जब एक बार स्वीकार कर लिया तो सारा विकल्प खत्म कंजिग्रे इत्यादि जब इस व्यक्ति को सब कुछ आत्मा ही होकर दिखाने लगता है आत्मा ही वूत सर्वम सब कुछ आत्मा ही है मैं सारा चित्र क्या हो गया पट ही रूप में दिख रहा है और तो कोई अब कोई चित्र ही नहीं दिखेगा इधर टीवी टीवी समझा स्क्रीन ही दिखना ऐसा देखते देखते देखते स्थिति ऐसा हो जाए सारा चित्र चल रहा आवाज भी हो रहा है लेकिन आग के और स्क्रीन दिखाई दे रहा है अत्यंत कठिन है आसान थोड़ी है। तो देखने लग जाते उस चित्र में ही तनमे हो जाते न्यूज में हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट में हो जाते बात उसकी कह रहे सर्व आत्मय सब कुछ क्या हो गया अपर ही रह गया जिस पर एक दिख था वही रह गया एक बात अधिष्ठान आत्मा दिख रहा है तो क्या हो गया सारा ब्रह्म वशिष्ट जो दिख रहे थे गायब हो होते थे अधिष्ठान जा शुक्ति दिखाई दे तो उस पर दिखाई देता वह जो रजत था बाद में दिखाई देता नाम ये तो कोई नहीं कहेगा ना शक्ति भी मुझे दिखाई दे रहा है उसमें रजत भ्रांति भी मुझे दिखाई दे रहा है दोनों कैसे होगा नहीं हो सकता और लोग दिख रहा है खोपड़ी वाले वेदान समझते और भी रहे। अरे जुम्मन जब शुक्ति का तुमने अधिष्ठान का अनुभूति कर लिया उसके रजतवा दिखाई देगा क्या अरे वासना से देखना भी चाहो तो स्वप्न वाले देख लो ले गए लेकिन यहाँ देख सकेंगे आप जागृत में आप को जगा करके कोशिश करो मुझे में मुझे रजत देखना है, और है ये रसी है। आप मालूम है है सोचो उसमें इस रस्सी में सांप को मैं देखू लाख कोशिश करो आप रस्सी में सांप नहीं देख सकते कल्पना कर ही नहीं सकेंगे वो अधिष्ठान ज्ञान के उत्तर में आप चाहे तो भी आप वहां देख नहीं सकते चीज को इसी प्रकार भ्रांति जब सर्वती हो गया अब आत्मा ही उसको दिखाई दे रहा है। कोई दिखेगी नहीं तो कि किस साधन से किसको देखेगा, किस सूंघेगा किस से किस किसको सुनेगा इत्यादि अनेक बार बताया गया असली वेदांत शास्त्र प्रणापत्ति आह अन्य और शास्त्र उपयोगिता प्रणन आदि का उपयोगिता तो भी है परमार्थ तो स्वरूप अविद्या, कहा? परमार से हट करके, अविद्या की चर्चा होती है पर व्यक्ति तत्र तयम भवती दैत समान भी थोड़ा सा होने लग जाए तो भय आदि सब कुछ हो जाएगा अन्यो अन्य ने पशे ऐसे कह दिया अन्यो? अन्य ना अन्य दूसरे को देख लगेगा वहां ऐसे इस साफ साफ बोल रही है को, को अलग करके और विद्या के विषय को अलग करके इसे द्वितीय विकल्प भी निरस्त हो गया अज्ञानी के लिए शास्त्र अनर्थक है ये दोष खत्म हो गया अज्ञानी के लिए शास्त्र साफ अज्ञानी के लिए न शास्त्र है ना जगत कुछ है नहीं और अनर्थकता का प्रश्न ही नहीं उठेगा सारा विकल्प खत्म ज्ञानिक दृष्टिकोण में और अज्ञानिक दृष्टिकोण से शास्त्र अभी तक बोली नहीं सकते शास्त्र उसी के लिए बना हुआ है छात्र उसके लिए ही सार्थक हो रहा है उस क्योंकि अज्ञानिक दृष्टिकोण से शास्त्र का अनेक आचार्य प्रणेता है के। अनेक साधन है और अनेक कामना है उस उसके अंदर उसकी फलाकांक्षा कर रहा है उसके लिए वह शास्त्र जो साधन बता रहे फल के अनुरूप वह सब कुछ उसके सार्थक हो जाता है जब तक ज्ञान है तभी तक सारा खेल है शास्त्री आचार्य गुरु है निचोड तब तक केवल विद्या विद्या शास्त्रस्य अतो न तार्किक वाद भटा अतृशक्ति परवेश राज प्रमाण बहुत यह आत्मकत्व श्री हा मुंड के प्रारंभ में ही विभाजन कर समझा देंगे प्रश्न प्रतिजो मंत्र भाग है ये ब्राह्मण का ग्रंथ है मंत्र भाग का ग्रंथ में नीचे दिया मंत्री उपक्रम ऋग्वेदा परा अदृश्युण प्रत्यवस्त विद्या विषयवेद शास्त्र से सूचित एकदम शुरू में ही सूचित कर दिया है वहां दो विद्याए हैं। उसमें विद्या क्या है अपर विद्या जिसको विद्या रूपा है और कौन सी है जो दृश्य वाला प्रत्यक्ष रहित वस्तु विषय ऐसा जो है कह करके स्पष्ट ही विद्या और विद्या के विभाजन को समझाया हुआ है अतो इसलिए हमारा निचोड़ा है तार्किकवाद भटक प्रवेश न आत्मिक विषय वेदांतरूपी प्रमाणों में राजा है ये राज प्रमान। राजा दंता नाम राज, राज दंत प्रमाणा नाम राजा यदि राज प्रमाण कौन है वो वेदांत चा राजण वेदांत कैसा है प्रमाणों में राजा ऐसे राजा से के बाहू से गुप्त मनुष्य रक्षित आत्मगत इस विषय में इनका प्रवेश हो नहीं सकता तार्किक वाद भट्ट इसमें नंबर टिप्पण दे रहे हैं चाटा चाटस वाद स्थानीय पाठांतरण चाट चोर विश्वास घातक तार्किक वाद ऊपर वह चाट करके पाठ है तार्किक चाट भट्ट तार्किक रूपी जो सभी के बुद्धि को चोरी करने की आदत वाले हैं सबको बेकूफ बनाकर ठगनीकते हैं अपने तर्कजाल से ऐसे जो लोगों के लिए यहां कोई प्रवेश स्थान नहीं है जैसे जिस देश के राजा सजग रहता है सजा उस देश में कभी चोरी नाम चीज हो नहीं सकती है कि चोरी कब करता है रात में करते हैं और जैसे जैसी जैसी राज, राजा रात में जगा हो स्वयं नकली वेश पहन करके रात भर घूमता फिरता हो इधर उधर उसने से चोर कहा से घुसा घुस ही नहीं सकता ये तो चाणक्य ने किया था। चाणक्य दिन में सोता था चार चार घंटा घंटा रात भर घूमता था पूरा मगध देश में घोड़ा ली और बोड़ वोड़ लिया चुप करके घूमना कौन कहा क्या बात कर रहा है क्या कर रहा है रात में विरोधी कुट वो सब अड्डे पता लगा लिया सारा जग जब घूमने भी, भी था छेड़ी भी है कोशिश कर रहे दूसरे नहीं टाला कई राजाओं को बुलाया उन्होंने अपने राज्य में जो देखा कि दूसरे के अंग्रेजों के पक्ष में जा रहा है ये अलेक्जेंडर के पक्ष में उसको बुला लेते थे बड़े ये सेवा करने में नौकर जैसे लगा दिया अपने चेला को चेला खूब सेवा कर रहा उसका सब खुश करके उसे आभूषण ले लेते कुछ ना कुछ पुरस्कार देते ना वो नौकर वो। पुरस पुरस पुरस को पुरस्कार ले लेते पुरस्कार लाते आचार्य को देते तो सारी बताया था ऐसे सेवा प्लानिंग हो रहा है सब जब राजा को बुलाते थे, थे बात करने के लिए सबसे पहले आभूषण सामने रखता था चाणक्य उनके अगले के पसीना छूट जाती ये तो मेरा दिया हुआ इनके पास से आ गया मैं तो नौकर बोल रही थी उसको देख के समझ में इसका नौकर नहीं था इनका जासूस था सीएडी अपने सारे विद्यार्थियों को इस्तेमाल करें और पर देश को एकदम बदल दिया सारे छोटे मोटे राजा प्रजा सब कुछ निपटा दिया छुट्टी कर दी बुला, बुला करके ऐसे फिर तुम ऐसे कर रहे देश के साथ धोखा दे रहा है विदेशी को साथ दे रहा है तुम तो। तो कर खत्म करो ऐसे एक हिंदू राज्य को पूरा भारत एक हिंदू राष्ट्रपना खड़ा है एकत्र विषय एकत्री एकत्रा कर रहा है अपने बाहुबल से वहां तार्मिक रूपी चोर कैसे घुस जाएंगे और वह लुट कैसे करेंगे कभी नहीं हो प्रवेश कौन से विषय में कहा जहा कौनसी कैसा है वो साधना दोष प्रत्युक्त वेद और और दिया था ना ये आत्मा एक है उसे किस साधन से सृष्टि किया एक में तो बाद माया कहां थी एक में आत्मा है तो माया है कहा उस माया को लेकर उपाधि वाला कैसे हो गया माया भी कैसे बन गया हो और से आपने कहा माया रूपी अपना उपाधि बना लिया और उस माया, माया को साधन, अपनी उपाधि को साधन बना करके उसी में सारा कर दिया वो कहा था दूसरा साधन ये सब जो आपका तो आरोप है वो खंडन हो गया अपने आप कैसे कहते तो ना अविद्यात जो नाना रूप अधिकृतान अधिकृत अनेक शक्ति सांकृत कि हमने तुमने भी अंतिक्षा स्वीकार कर लिया ना वही हम कह रहे हैं इस ब्रह्म के अंदर अविद्यात नाना रूप अधिकृतान रूप अधिकृत नाना नहीं हो अविद्यात नाम रूपों के अधिकृत अनेक शक्ति साधन भेद वाला स्वीकार कर दे रहे हैं काल तावद काल मानते हैं, इस ब्रह्म है, ब्रह्म कैसा है अविद्यात नाम और अविद्यात रूप इनसे अधिकृत अनेक शक्ति साधन वाला साधनों का निर्मित भेद वाला ब्रह्म है कर्तृत्व साधन दोष सृष्टिया स्वीकार जो कर लेते हैं वह साधना है, आप खंडित होता है चाहिए। पर ये रुकता, था और दिया था। ये आत्मा कैसा बेवकूफ है वह अपने लिए सारा अनर्थ पैदा कर लिया ये भी दोष अपने आप खत्म हो गया क्योंकि अविद्या कल्पित है आत्मा दुखी है हम दुखी जो लोग कह रहे हैं आत्मा में दुखित्व जो अनुभव हो रहा है वह भी आरोपित मात्र है आत्मा कर्तृत्व आत्मा में स्वयं के प्रति अनर्थ को निर्माण कर लिया ऐसा, ऐसा दोष दिया था आपने पर तो सांखे से जो दोष दिया गया था वह भी खंडन हो गया समझ लो क्योंकि ना वह दुख है ना वह दुखी है ना वह वास्तव में वास्तविक पारमार्थिक है, है नहीं कुछ भी नहीं है अब वापस लौटते तो सबिंग जो हो गया कि उनके मध्य प्रधानमंत्री नपुसलिंग या तो नपुसलिंग होना चाहिए स इच्छांत चक्र नहीं होना चाहिए तब इच्छा चक्र होनी चाहिए यदि सांख्य के अनुसार लेना है तो अथवा प्रदान का दूसरा नाम क्यों रखे मूल प्रकृति तो चक्र होना चाहिए प्रयोग कर दिया ज्ञापन करते पुरुष को चेतन प्रदान नहीं है थी। और उस में दिया था, राजा के नौकर को भी राजक्रवार हो जाता है तो राजा का सकल काम काज कर रहा है ना इसलिए उसको भी राजा का आजकल के जमाने में स्वयं जो एम है या विधायक है एम एल है ये चलो क्या करते हैं हर क्षेत्र में अपना एक एक प्रतिनिधि रख देते हैं और जो भी सब एमएलए से कहां से मिल पाएंगे प्रतिनिधि को दे देंगे और प्रतिनिधि सारा काम कर देता है जिस किसी भी ऑफिस में जाना है किसी को काम कराना है तो वही कर देता है और उसको देख के वो लोग भी समझा आगे एमएलए साहब आगे बोल देंगे उसको वो एमएलए नहीं वो वो तो एमएलए का केवल प्रतिनिधि है लेकिन उसको भी एमएलए का क्योंकि वो सारा काम वो कर रहा है जिसमें हमें का साहन नहीं होता वो वे काम नहीं होना है उसे छोड़कर बाकी सारा काम अकेला कर देता दे है जुलूस लेके खड़ा हो जाएगा ना विरोध तीसरे क्या करेंगे उस प्रतिनिधि को ही वो जो कहे वो कम कर फटाफट कर देते उसी राजा का प्रतिनिधि को राजा ही व्यवहार होता है ऐसा जैसा है वैसे यहां पर भी पुरुष का प्रतिनिधि प्रधान को भी पुरुष कह गया ऐसा मान लो ये कहा था पुर्व पक्षी ने उसकी जवाब दे रहे हैं तो तो जो पूर्व पक्षी ने दिया दृष्टान राज्य सर्वाधिकार करत राजा कर्ता करता सोत्रपन्न राजा के सकल काम काज करने वाला जो पुरुष है उस पुरुष का औपचारिक रूप है ना वही राजा है वही करता है ऐसे व्यवहार कर देते वो भी यहाँ उपन्न हो सकता क्यों चक्रुते है मुख्यार्थ बाधनाथ प्रमाणभूत आया क्योंकि स्वच्छा चक्र के लिए प्रमाण है प्रमाण श्रुति का मुख्यार्थ को बांधना पड़ जाएगा यदि आप कल्पना जो करें उसको स्वीकार करने करें तो कहीं भी किसी भी वाक्य का मुख्यार्थ को बांधना होगा तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा इस वजह से हम मुख्यार्थ को क्याग जैसे गंगाया घोषा में गंगा शब्द अर्थ है प्रवाह वह मुख्यार्थ को त्याग रहे हैं आप क्यों घोष असंभव तो पता बताना पड़ेगा ना घोष घोषणा झोंपड़िया हो नहीं सकती प्रवाह में कैसे खड़े इस होंगे इसीलिए आपको तथ्य में रक्षना करनी पड़ी अन्य अर्थ देना पड़ा यह सिंह माण को कह दिया बालक है सिंह ऐसे कैसे होगा उसमें कोई क्रूर तो दिखता नहीं है न आदमी को काट के खा रहा है वो तो फिर कैसे हम उसको मान लेंगे तब आप क्या करेंगे हमेशा मुख्यार्थ त्यागने के पीछे तात्पर्य अनुपति या अनुयति रूपी दोष दिखाना पड़ता है तभी मुख्यार्थ त्याग करके लक्ष्यार्थ के गौणार्थ को लेना होता है ऐसा कोई स्थिति नहीं है न तो पति दोष है न पति दोष है अत्य मुख्यार्थ प्रत्याग्रह में कोई प्रमाण नहीं है इसे तो प्रमाणभूत श्रद्धे है मुख्यार्थ बा कल्पना के अनुसार चलेंगे तो प्रधान प्रमाण भूत शुरुआत का का बाद हो जाएगा उल्टा कोई नहीं है ती गौणी कल्पना शब्द से यत्र मुख्यार्थ तो न संभवे ना देवी व्यवस्था से जहा मुख्य अर्थ शब्द का संभव ही नहीं होता हो वहीं पर गौणी या लक्ष्य अर्थ की कल्पना की जाती है यह तो अचेतन से मुक्त पुरुष विशेष अपेक्षा देश काल निमित्त अपेक्षा च बंधु मोक्षा फलार्थ नियता पुरुष प्रवृत्ति न उपद्य और सबसे बड़ी बात है उल्टा पर्याप्त या सब्द से अचेतन जड़ा तो प्रदान को लेते हो कोई व्यवस्था नहीं बनी सृष्टि की क्योंकि अचेतन आपने कहा पुरुषार्थ से प्रेरित हो जाता है होते हुए भी यह प्रधान पुरुषार्थ से प्रेरित होकर जगत को पैदा करता है हम कैसे प्रेरित होगा जड़ों आप के अंदर पुरुषार्थ से आप प्रेरित हो रहे क्योंकि आप चेतन है आप समझ रहे धर्म अधर्म क्या है पुण्यपात क्या है बंद मोक्ष क्या है सब जान करके अब आपको उचित प्रसाद जो समझ में आ रही है उसके अनुसार प्रवृत्त होने के लिए आपको प्रेरणा मिलती है प्रवृत्त होते हैं लेकिन जड़ बूता जो अचेतन बूता प्रधान जिसमें ही नहीं भी। प्रधान है क्या? प्रधान से बुद्धि पैदा होगी बाद में लेकिन प्रधान ही प्रवृत्ति कैसे होगी बुद्धि पैदा करने के लिए उनके मत में क्या है साम्य अवस्था का प्रधान रहता है प्रधान में क्या है साम्य सप्तवतम का साम्यवस्था है उसे सबसे पहले महात माने बुद्धि पैदा होगी यानी बुद्धि पैदा होने से पहले उसको बुद्धि कौन दे रहा है उस को, प्रधान को। के समझ में कहां से आ जाएगा मुझे करने या नहीं करना ऐसी सृष्टि करना ऐसी सृष्टि नहीं करना ये कहां समझ में आएगी जीवन के अधीन करोगे फिर स्वतंत्र कहां रहेगी वो और जीवन के अधीन भी इसलिए नहीं हो सकता कि जीवन के कर्म को समझ नहीं सकती है मूल जो प्रधान है जड़वादे वेतन होने के नाते वो अन्यों के कर्म को कैसे समझेंगे और अन्यों के कर्म को समझ के उनको भोग देने के लिए उसके अनुसार सृष्टि कैसे बनाएगा वही कर रहे हैं मुक्त बद पुरुष विशेष अपेक्षा कि उनके प्रधान को यह मालूम भी नहीं कितने पुरुष बुद्ध हैं किसने कितने, कितने पुरुष मुक्त हैं मालूम रहते है प्रधान को जब अचेतन है जड़ है साम्य अवस्था है अब कोई सृष्टि हुई नहीं है ऐसी प्रदान को पता कैसे चलेगा कौन बुद्ध है न कर्म देश काल ना उसे का ज्ञान है न देश न काल न निमित्त किस चीज बोध नहीं हो सकती इन सब की अपेक्षा से बंध मोक्ष आदि फलार्था नियुषम प्रति प्रवर्तित बंधन मोक्ष आदि फल प्रदान करने के लिए पुरुष के प्रति प्रकृति का माने प्रदान का अचेतन का नियत प्रवृत्ति न उपदित हो नहीं सकती कर्तृत्व पक्ष उपन्ना सर्वज्ञ ईश्वर पक्ष और ये हम जो कहे हैं पहले सिद्धांत पक्ष में जो सर्वज्ञ एक ईश्वर है तब कर्तृिक सारा सृष्टि है ऐसे कथन करने में कोई भी दोष नहीं होता उपपन हो जाता है दो जाता है। तो वह ईश्वर ने क्या किया वो बताक्षरा तपो मंत्र कर्मलोका लोके सुचा आ गया सोलभ कलाएं बार बार पूछ रहे थे 16 सोलभ कलाएं कौन ये है यह सोलह है प्राण एक दूसरी श्रद्धा तीसरी आकाश चौथा वायु पांचवा अग्नि छठा जल सातवा पृथ्वी आठवा नौवा मन, दसवा अन्न दस अन, ग्यारवा वीर्य, बारवा तप तेरवा मंत्र चौदवा कर्म पंद्रवा लोक सोलवा नाम ये प्राण की सृष्टि से पहले अन्य प्रसोधन क्या लेना है यहाँ अपंची पंचम सृष्टि क्योंकि प्राण तो पंचीकृत होने के बाद ना अपंचीकरण का कार्य है ना वो अपंचीकृत पंचम का कार्य है प्राण इसीलिए स प्राण सृष्टि से पहले आपके स अपंचीकृत पंचमाभूत सृष्टि कृत्वा सृष्टि कृत्व प्राणम सैसा तो ध्यान पहला कलाओं में से प्राण ही पहला कला प्राण से उत्पन्न हुआ दूसरी कला श्रद्धा ये श्रद्धा से आस्थित की बुद्धि नहीं लेना है शुभ कर्म में प्रवृत्ति का कारण का श्रद्धा शुभ कर्मों में प्रवृत्ति का जो कारण है उसका नाम श्रद्धा लेना और श्रद्धा से शुभ कर्मों को करने का योग्य जो साधन भोग साधन बनाना है ना भोग साधन क्या होगा पंचीकृत पंच महाभूतों से पंचीकृत में भी पाला भूत है खम आकाश, यह तीसरी कला उसके बाद वायु चौथी कला उसके बाद अग्नि पांचवी कला छठी कला जल सातवी कला पृथ्वी इस तरह से पंचीकृत पंच महाभूत पैदा हो गया भोग के साधन के अधिष्ठान भूता पंच पंचतत्व क्रम से पैदा हो गए और इन तत्वों के सारे इंद्रियों को अलग अलग नहीं गिनेंगे एक कला किरण लेंगे सारे इंद्रियों को एक कला से आठवीं कला आठवीं कला कौन सी है इंद्रिय इन इंद्रिय से पूरा भाई दसो इंद्रिया ले लेना है पंचमा भूतों का कार्य पूता दसो इंद्रियों को ले लेना उसके बाद आता है मनहा अंतकरण के सारे इंद्रियों को ले लिया यदि क्रम यहां पर है क्रम विवक्षित नहीं है समझना इसीलिए ब्राह्मण भाग यह व्याख्या मात्र है नहीं तो अंत पहले है ना इंद्रिय और मन भी अपन अपच महाभूत का कारण है कार्य है इसे प्राण प्राण के बाद इंद्रियां इंद्रिय के बाद मन ये सब आना चाहिए बाद में श्रद्धा फिर पंचमूत ऐसा आना चाहिए था फिर पृथ्वी के बाद आना चाहिए अन्नम लेकिन क्रम थोड़ा विपरीत रखा हुआ है क्रम महत्वपूर्ण नहीं है यह समझना अन्नम दसवा कला और अन्य से क्या हुआ खाया पिया आदमी तो उसके अंदर वीरिय पैदा हुआ सामर्थ्य ग्यारहवीं कला बारहवीं कला वो वीर किस लिए मारने पीटने लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है वीरिय, वह सामर्थ्य तप के लिए है वो तो सामर्थ्य किस लिए आया हुआ है तप करने के लिए है से तप आया और तप के साधन मंत्र पहला किया गया कि कर्म तप भी एक कर्म सदन कौन है मंत्रों के बिना कर्म नहीं होगा ना कोई भी इसलिए मंत्र उत्पन्न हुए अग्निहोत्राधि कर्म जब मंत्रों के साथ कर्म हो गया कर्मों को उत्पन्न किया गया और कर्मों के बलस्वरूप लो, समस्त लोगों को पैदा किया तथा अंत में सोलहवीं कला लोकों में प्राणियों के नाम को उत्पन्न कर लिया यही होता है प्राण एक प्राणी पैदा होता है सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? उसको नाम रखते हैं। नामकरण ही सबसे पहला काम व्यवहार नहीं होगा ना उसके बिना इसलिए भी कौन से सबसे पहले क्या होता है वो तो हो गया पैदा होने के बाद पहला संस्कार के बाद पूछ रहा हूं नामकरण ही पैदा होने के पहला संस्कार संस्कार के दृष्टिकोण से पहला नहीं है वो हुँ? क्या होता पहला नाल काटते हैं बच्चे को अलग करते माँ के गर्भ से वो पहला संस्कार है पहला संस्कार वो होता है, फिर उसके बाद आएगा आएगा पिता बच्चे का और काट के चुके है ना भी उस पर दर्व रखेगा मंत्र बोलेगा उसको जात कर्म संस्कार पहला संस्कार है, इसका नाम है जात कर्म संस्कार आज कल कौन करे आजकल तो डॉक्टर लोग कर देते हैं ना से काट देते हैं गांठ बांध देते हैं धो दिया बस हो गया संस्कार राम जी ने शत्रुघ्न को इसलिए भेजा था लंकासुर को लवनासुर को मारने के बहाने भगवान राम को पता है किसी तक कहां है और कितना बजे कितना टाइम कौन सी तारीख को बच्चे पैदा होने वाले हैं उन्हें पता है उसी शत्रुघ्न को बोले तुम लवणास मार नहीं जाना रास्ते में वाल्मीकि जी का आश्रम आएगा वहां विश्राम करना यह आदेश दिया पता है कि आज मैं इसको भेज रहा हूं तो कितने दिन में वाल्मीकि आश्रम पहुंचेगा वहां कितना बजे जन्म हो समय वहां उपस्थित रहेगा और वाल्मीकि जानते हैं कि राम का भाई है और वो भी जानते सीता कौन है भले वो कहे नाम अलग रख दिया वन देवी नाम रख दिया गया है लेकिन वाल्मीकि चित्रकाल है सब जानते हैं इससे अपने आप संस्कार में मैं पिता नहीं कर सकता हूँ पिता का भाई करेगा चाचा करेगा पिता तो लिया भी शब्द है संस्कृत में इसीलिए जात कर लोग कहते राम जो गलत थे बताओ कैसे गलत थे ऐसे थोड़ी जंगल भेज दिए है सोच समझ लिया भेजे हैं और संस्कार भी सारा करवाए कोई अपने से होने वाला जो संस्कार है वो सब अपने भाई से करा नामकरण होने तक वहीं थे नामकरण संस्कार करके चले गए लवा नाम रख करके लव की उत्पत्ति नहीं पाया लवना सर को मारने जा ही रहा था लवना में रण निकाल दिया, लवा नाम रख दिया इसका नाम लवा है बीच में स्तन्यपान संस्कार होता है स्तन को देना बच्चे का मुंह में स्तन समा देना जाप क्रम के बाद स्तन्यपान संस्कार स्तन संस्कार उसकी विधि है स्तन पे जो है थोड़ा शहद लगा देते हैं तब तो उसे मुंह लगवाते हैं सब नियमी है या जीवा प्रसाद डालेंगे तब मुंह लगवाएंगे बच्चे का उसका नामकरण संस्कार नामकरण संस्कार के बाद अन्य संस्कार शिव अन्न प्राशन वगैरह शुरू अलग सृष्टि में के क्रम विचार लगे संस्कार क्रम विचार अलग सृष्टि क्रम में लोक में जो लोकों को पैदा करने के बाद लोक में जो प्राणियां पैदा हुई है उनका कला कौन सी आती है नाम कला ईश्वरीय भाषण ईश्वरे ईश्वर प्राण सृजते यहां सर्वाधिकारी, सर्वाधिकारी, सर्वाधिकारी से जोड़ दिया पहले गर्भ लेना है ना सर वह ईश्वर ने किया राजा के समान। सर्वाधिकारी जो है वह सृजते क्या सृजन किया पुरुषेण ईश्वरेण पुरुषेण सर्वाधिकारी यह अलग कर देना पड़ेगा सर्वाधिकारी कहते राजा सर्वाधिकारी है। राजा को सर्वाधिकारी शब्द प्रयावाची है राजा के समान आनगिर है भी देखो राज्य युव करता आनविम लिखा है राज्य युव ईश्वर जो तृतीयांत है पुरुष ने क्या विशेषण साथ जोड़ देना ईश्वर रूपी पुरुष के द्वारा राजा के समान सबसे पहला जो किया गया। और का किया गया है। कदम किस प्रकार से वो किया उस पर कहेंगे सपुरुष उक्त प्रकार वह पुरुष पूर्व में जैसे कहा गया उसके अनुसार परीक्षण किया किसके करने पर पर मैं मैं कर जाऊंगा किसके रहने पर रहूंगा ऐसा सोचकर पहले करेगा इसीलिए प्राण की पहला सृष्टि करेगी वह पुरुष उक्त प्रकार से करके प्राण हिरण्य कर गर्भाव प्राणी करणाधारम अंतरात्मान असलमान जिससे प्राण से केवल मनुष्यों के अंदर प्राण से नहीं लेना किंतु समस्त का अभिमानी जो हिरण्य गर्भ को लेना प्राण हिरण्य गर्भाव प्राणी कर्णाधारम सगल प्राणियों के करणों का आधार बोलता है सुख शरीर है हिरण्य गर्भ मैंने सुख शरीर समि का सुख शरीर इसके सगल प्राणियों के कर्णाधारम अंतरात्मानम ताजा समस्या आधार आधे भाव समझ लेनी है समस्ती समी में ही सगल समस्या रहते हैं इसलिए अंतरात्मा को किया, प्राणात और उसके बाद उस प्राण से उस हिरण से सबसे पहले क्या पैदा हुआ श्रद्धा श्रद्धा क्या चीज है यहाँ पर तब कहते हैं सर्व प्राणी नाम हेतु भूतान सगल प्राणियों के द्वारा होने वाले शुभ कर्मों की प्रवृत्ति का कारण ही भूता श्रद्धा है वो फैला किया कि श्रद्धा के बिना कोई कुकर्म कर नहीं सकता कोई शुभ कर्म भी नहीं कर सकता क्योंकि आदमी जो कुकर्म कर रहा है उसके प्रति उसकी निष्ठा है उसके प्रति उसकी श्रद्धा है तभी तो कर रहा है भले ही शुभ कर्म प्रवृत्ति तो हेतु कह दे भाषा का लेकिन शुभाष में सकल कर्म प्रवृत्ति तो हेतु क्या है श्रद्धा ही अंतर इतना है शास्त्रीय श्रद्धा वाला जिसको शास्त्र में श्रद्धा है गुरुवचन में श्रद्धा है वो शुभ कर्म ही करेगा जिससे केवल अपना शरीर में श्रद्धा है अपने इंद्रिय भोग में श्रद्धा है अपने परिवार में श्रद्धा है वो क्या करेगा कुकर्म करेगा है तो श्रद्धा दोनों में एक में सात्विक श्रद्धा है दूसरे राजसी श्रद्धा है या तामसी श्रद्धा है सात्विक श्रद्धा शुभ कर्म प्रति कारण हो जाता है और राजसी और राष्ट्रीय श्रद्धा के, जाता है। के को लेकर लक्ष्य कर रहे भाषाघर व्याख्या करके शुभकर्म प्रति है से श्रद्धा से पहली सृष्टि किसकी हुई सात्विक श्रद्धा की, की सृष्टि हुई राष्ट्रीय बाद में आ गया बाद उस श्रद्धा से क्या पैदा हुआ था कर्मफलोपभोग साधना अधिष्ठानी कारणभूतानी महाभूतानी असृजत कर्मफल भोग के साधन का अधिष्ठान जो कारणभूतानी कारणात्म भूत है कौन से वो महाभूतानि असृजत उनके उसमें सृष्टि करी पंचीकृत स्थूलभूत विषय पत्त्य है पंचीकृत स्थूलभूतों की उत्पत्ति समझना ऐसा साहब काम जैसे भोग साधन अधिष्ठान कौन होंगे पंचकृत में भोग का साधन नहीं है भोग साधन का अधिष्ठान नहीं भोग साधन है भोग साधन का अधिष्ठान नहीं भोग का साधन क्या हमारा इंद्रिया वो इंद्रिया कहां से पैदा हुई है आप पंचकृत है। इन साधन का अधिष्ठान कौन होगा वो स्थल ही होगा उन्हें शरीर आधी इसलिए यह पंचकृत में ही लेना पड़ेगा उसे भी क्या है पहला खम शब्द गुण वायु स्वेन उसके उससे कैसा वायु हुआ है खुद के अपने स्पर्श का जो गुण दुगुण वाला पैदा हुआ तथा ज्योति ही स्वयन रूपेण पूर्वाभ्याम के विशिष्ट त्रिगुण शब्द स्पर्शाभ्यान उसे अग्नि तत्व जो अपना रूप अपना जो गुण संज्ञा है रूप और पूर्व से विशिष्ट होकर के पूर्व में कौन से दो पूर्वाभ्याम शब्द स्पर्श विशिष्टम त्रिगुण पूर्व में जो कारण और आकाश विद्यमान स्पर्श और शब्द गुण है असाधारण पूर्व गुणानुप्रवेश चतुर्गुण फिर जल अपरा गुण क्या है उसका रस असाधारण उसका गुण है और पूर्व गुणप्रवेश के साथ चार गुण वाला हो गया तथा गंध गुण के साथ और अन्य जो अपना अपना चार पैदा हो गया तैरे वूत आरब्धम इंद्रियम दिव्युअर्थम कर्मार्थम चम उन्हीं भूतों के आरब्ध इंद्रिय क्या है दो प्रकार की एक ज्ञान के लिए है एक कर्म के लिए ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया पांच कुल दश संख्यम